तथा तथा अपरे अपरे प्राणे लगाएंगे यहाँ पर अपाने प्राणम जुवती।, जुवती क्रिया है तो जब क्रिया है तो कर्ता का अध्ययन कर लेंगे केचित के अपने प्राणम जुवती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 करते हैं, भगवंती क्रिया में अपान का अध्यय कर लेंगे और क्रिया का करता फिर चीज का अध्याय कर देंगे कि कुछ की कुछ प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणायाम परायण होते हैं कुछ लोग प्राण और अपान की गति को रोककर कर प्राणायाम तो परायण होते हैं तो शब्दार्थ हो गया और भक्त के सारे इनका अर्थ देखेंगे यहाँ अपने भक्त में अपाने करते अर्थ अपान वृत्त हो अपान वृत्त यहाँ पर वृत्ति का अर्थ होता है परिणाम या कार्य है तो यहाँ पर अपान ही वृत्ति है प्राण की पांच वृत्तियाँ कही गई है ना उसमें एक वृत्ति क्या है अपान तो अपान वृत्ति का अर्थ कर सकते है अपान वायु क्या कर सकते हैं है। हाँ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 तो यहाँ पर होम करने का मतलब है प्रक्षपंथी प्रक्षेप करते हैं तो कुछ ही अपान अपान वायु में प्राणवायु का होम करते, है करते हैं ठीके? या अपान है वायु में प्राण वायु का प्रक्षेप करते हैं। ठीक है यहाँ प्राणम पाठ है कि प्राण है भाष्य में प्राणम प्राणम हाँ प्राणम होना चाहिए और प्राणम करते प्राण वृत्ति प्राण वृत्ति करते प्राणवायु तो कुछ लोग अपान वायु में प्राणवायु का होम करते हैं लग गया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 तो पहले क्या था श्वास को अंदर ले जाना और इसमें क्या है श्वास को बाहर फेंकना इसमें क्या है श्वास का बाहर प्रक्षेप करना है ठीक है स्वास का बाहर प्रक्षेप करना है तो लगाइए प्राणे अपानम तथा अपरे युवती तो इसका क्या था सरुआ क्या तथा करते यहाँ पर क्या रेशक अक्षम प्राणायाम करूमन से रेशक नाम वाला प्राणायाम करते हैं कौन सा प्राणायाम करते हैं बंद कर दो उसको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 मुख नासिका ध्यान वायु निर्गमनम प्राणस्त गति ही मुख और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकलना प्राण की गति है क्या मुख और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकलना क्या है प्राण की गति प्राण की, की गति जो है ना ये नायु जो तो बाहर निकलती है ना ये क्या हुआ प्राण की गति हुई ठीक है तो प्राण की गति ये है ऊपर है मतलब और तद विपर्य अधोग उसके विपरीत नीचे जाना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 ना तो अंदर ले जाएंगे ना ही बाहर ले जाएंगे जो श्वास लिया पेट के नीचे गया उसका अपान प्राण हमने श्वास लिया नहीं नहीं आप सामान्य रूप से ऐसा देखेंगे ऊपर क्या है आपका प्राण और अंदर क्या है पेट अपान। में ठीक है हो गया प्राण अपान।, अपान अभी जो के पहले क्या आया है अपान में प्राण का ओम करना प्राण ऊपर है न उसका होम कहाँ करना अपान नीचे तो मतलब क्या है की रेचक करना में धीरे धीरे धीरे धीरे प्राणायाम से लेते हैं धीरे अच्छा, से और क्या है कि ये ये हो गया ना आपका तीज़, क्या नहीं नहीं पूरा अपान में प्राण का होल करना तूर। तूर। अपान में मतलब बाहर की वायु को अंदर ले जाना ये क्या हुआ किस में किसका हो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 मतलब मतलब रेखेप कर दिया और फिर रोक दिया बायकुम्भ कहते हैं बाहर रोक दिया और अंदर के आए की स्वास्थ्य लेकर के मतलब पूरक करके रोक दिया इसको अंतर कुंभक कहते हैं कुंभक भी दो प्रकार का है अंतर कुंभकुमक ये अब देखेंगे हो गया ते प्राणापान गति वे दोनों प्राण और पान की गति है ऐसे तो रुद्वा रुद्धा करते निरुद्ध इन इन प्राण और पान की गति को रोक प्राणायाम प्रायण की प्राणायाम तत्परा है, है की इसका मतलब है प्राणायाम प्रायणा का क्या है प्राणायाम तत्परा मतलब प्राणायाम में तत्पर हुए संबंध दोनों अंतर भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्राण और अपान की गति को रोक कर तो दोनों को रोकना है रोकने का संबंध दोनों के साथ है मतलब ऐसा है ना रोक दिया तो रोकते समय आपकी श्वास अंदर जा रही है बाहर आ रही है तो दोनों की गति रुक गयी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 प्राणायाम में तत्पर होते हैं प्राणायाम प्राणा का क्या है प्राणायाम में अर्थात कुम्भक आख्यम प्राणायाम कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं अन्य योगी प्राण और अपान की गति को रोककर कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं प्राणायाम प्राया का क्यार्थ है कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं या कुंभक नामक प्राणायाम में तत्पर होते हैं ठीक है तो जब आपने रोक किया दोनों रुक गए हैं आगे देखेंगे हाँ किम क्या अपरा प्राणाम प्राणेश अपर नियता हाणामन प्राणेश कि नियत अन्नेहार करने वाले अन्य योगी नियत आहार करने वाले मतलब सीमित आहार करने वाले ठीक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 कहीं पर तो देखेंगे लगता है की लग सब बिल्कुल मर गए हैं भोजन बाद कहीं सब मर गए घरों में देखोगे विद्यार्थी पढ़ने जाएंगे भोजन करके व्यापारी लोग दुकान पर जाएंगे नौकरी करने वाले बाहर जाएंगे खेती करने वाले बाहर जाएंगे खाद सोते देखा नहीं देखा है आपने और बाबाओं में <laughs> अगर मनता का लक्षण है उसका एक कारण ये भी है की ज्यादा खाते हैं डॉक्टरों का कहना है की भोजन के बाद नींद का कारण है ज्यादा खाना ज्यादा घने नींद आती है तो भोजन इतना करो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 और भोजन यदि गड़बड़ है तो साधना ही होगी तो भोजन तो प्रकृति के अनुसूल होना चाहिए तभी सात्विक राजस्थानों से भगवान ने बताया भी आगे भोजन भोजन को बताया कैसा भोजन होना चाहिए और आयुर्वेद तो कहता है कि अधिक आहार करने से आयु कम होती है मनुष्य आयु कम हो जाती है हाँ खूब बढ़िया बढ़िया मिले खूब खाते गए चार रोटी गिर छः आठ खा गए तो आयुर्वेद जाएगा आयु कम हो जाती है ज्यादा खाने वाले की थोड़ा कम खाएगा ज़्यादा जीवन आयुर्वेद कैसा है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 प्राणायण प्राणाय कार है वायु तभी आश्रमों में महात्मा लोग पहले रात में भोजन नहीं करते थे अभी भी अयोध्या में वृंदावन में शायद बहुत जगह शाम को भोजन नहीं बनता है तो पहले नहीं करते थे इसलिए नहीं बनता था अब तो करने लगे कि पहले नियम नहीं था या खाएंगे बहुत ज्यादा भूख लगी है एक थोड़ा सा टुकड़ा खाकर पानी यानी पिए ना ऐसा था भूख मारने के लिए तो साधना पर पहले ज्यादा ध्यान था अब खाने पर ज्यादा ध्यान हो गया है वो इसमें कोई सुविधा नहीं चलो यहाँ से अब तो वही हो गया है आगे तो प्राण का प्राण में होम करते, है। तो करते, करते हैं तो यहाँ प्राणु भेदान अब इसको समझाते हैं भाष्यकार होम करने का क्या मतलब है भाष्य में देखेंगे जिस जिस वायु जिस बीच वायु को जीता जाता है या जिस जिस वायु की विजय पी जाती है ठीक है जिस जिस वायु की विजय पी जाती है जिस जिस वायु को जीता जाता है वायु को जीत लेना तो बहुत अच्छी साधना हो जाएगी लेकिन बड़ा कठिन है पांच वायु है ना शरीर में वैसे दस कही जाती है ना देव दत्त धनंगे नाग नाग कूर्म क्रकल देवदत्त धनंगे ये पाँच तो वैसे तो दस प्रकार की जो वायु है यदि ये वायु बस हो जाए ना तो साधना बूट अच्छी हो जाएगी मन बिल्कुल समाहित बना रहेगा तो इसलिए योगी क्या करते हैं एक एक वायु को में करते हैं प्राणवायु अच्छा। तो जिस जिस वायु की विजय की जाती है इतराण वायु भेदान अन्य वायु भेद का अन्य वायु भेद को या अन्य विशेष वायु को वायु भेद का तो वायु विशेष अन्य वायु विशेष को उसमें उसमें होम करते हैं किसमे होम करते हैं जिसको जीत लेते हैं उसमें होम करते हैं तत्र प्रविष्टाई भवन की वे उसमें प्रविष्ट जैसे हो जाते हैं या वे उसमें लीन जैसे हो जाते हैं पे से क्या लेना है कि वायु huh? भेद और तत्र से क्या लेना है जिसको जीता है पैसे लेना है कौन इतर वायु भेद और से क्या लेना है जिसको जीता है वे उसमें प्रविष्ट जैसे हो जाते हैं भाष्यकार के कथन का तात्पर्य समझिए मान लीजिए किसी ने प्राण वायु को जीत लिया अब उसको क्या करना है अपान वायु को जीतना है तो फिर अपान वायु को जीतना है इसका मतलब अपान वायु का किसने होम किया प्राण, प्राण, प्राण। तो मतलब क्या बताया कि अपान वायु प्राण में पुरुष जैसा हो कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्राण वायु आरोप विजय प्राप्त कर ली उसने तो अपान वायु का उसने होम करने का मतलब है की फिर अपान वायु को जीतने का प्रयास करेगा वो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 मन कैसे बसने हो वो ध्यान देना मन की चंचलता प्राणों की चंचलता के अभी है प्राण जितने ज्यादा चंचल होगा मन भी उतना ज्यादा चंचल होगा तो मन को कब बसने किया जा सकता है जब प्राण को बसने किया जाए और प्राण को बसने करने के लिए ही प्राणायाम है प्राण को बसने करने के लिए क्या है प्राणायाम के द्वारा जब प्राण बस हो जाएंगे ना तो वो क्या मन बसमी हो जाएगा इसलिए प्राणायाम की बड़ी महिमा है भागवत के द्वादश स्क में है ऐसा प्राणा ना की प्राणायाम सम में है ठीक अनुभूल कुछ नहीं रही है नाशी प्राणायाम सम बलम ऐसा कुछ है कि प्राणायाम के समान कोई बल नहीं है इसकी मत भागवत ने कहा है सबसे बड़ा बल वहाँ प्राणायाम को ही बताया है की प्राणायाम से क्या होगा प्राण वस् मन प्रश्न हो जाएगा प्राण के वश में होने से मन और बस में मन होने की पहचान क्या है कि वो परमात्मा की ओर लग जाएगा है ना किस किसकी ओर जाएगा परमात्मा की ओर चला जाएगा मन बस में नहीं है तो फिर हाँ वैसे कि ये इंद्र, इंद्री मन और इंद्रियों की उपमा घोड़ों से दी गई शास्त्रों में दुष्ट घोड़े होंगे तो कहाँ ले जाएंगे रक्तों पर ढिंड गिरा देंगे जाकर के वही तो ढिंड गिराते रहते हैं पाठ हाँ हो गया सर्वे अपि एते सर्वे अपि एते अपी यज्ञ विदहाज्ञ क्षति तो कल मे नीता आठ तो बहुत महिमा है सन्यासी के लिए शास्त्रों में यहाँ तक बताया है कि उसका जो है ना छाती से बाहर पेट नहीं होना चाहिए पेट हो जाए तो प्लास्टिक बताया गया शास्त्रों में तो ज्यादा खाता है दूसरे घाटी खा रहा है लिखा है शास्त्रों में दिखाकर दिखा दूंगा मैं लिखा है मार्केट में दिख रही व्यवस्था उसका तो मतलब दूसरे घर की खा रहे हैं तो अब उसको शरीर को आवश्यकता नहीं है फिर भी खाता चला जा रहा है अधिक आवश्यकता आउ नहीं है ना फिर भी खा रहा, था रहा था तो है तो दूसरे घर की खा रहा है तो प्रसाद शरीर को बताया गया है ये ये जो है ना नवल भोजन का है प्रसंग यहाँ पे है ना और सभी वाला वहाँ रागर देश चरण वहाँ सभी इंद्रियों का है ना ये तो वो जो भोजन ही लेना है अपना रोटी दाल चावल यही परिमित करना है उसका यह प्राणायामोट है, है ना और वहाँ जो आया था जो भी वहाँ पे सभी इंद्रियों अच्छा अब देखेंगे सर्वे अपी ए तो पे यज्ञ विदाह यज्ञ क्षति कलमचा सर्वे अपी ये सब लोग भीज्ञ विद यही है न पास यज्ञ विदा कि यज्ञ को जानने वाले हैं सर्वे ये सभी महापुरुष यज्ञ को जानने वाले हैं यज्ञ क्षति कलमसाह तथा यज्ञ से नाश हुए पाप वाले हैं यज्ञ से विनष्ट हुए पाप वाले हैं लगाएंगे सर्वे यही यज्ञ विदो यज्ञ क्षति कलमसाह यहाँ पर देखेंगे यज्ञ विदा कर्त क्या हुआ यज्ञ को जानने वाले यज्ञ के रहस्य को जानने वाले कई प्रकार के यज्ञों का निरूपण हुआ पूर्व में अब देखेंगे यज्ञ क्षति कलमसाह का समास बताते हैं यज्ञ ही क्षति ईशाम यज्ञ क्षति कलमसाहाम से यज्ञ क्षति कलमसाह यज्ञ ही से लेना है क्या यथोक् सही यज्ञ ही क्या है यथोक सही यज्ञ ही क्षति कर थे नाशिता है कलमसा पापम यथोक यज्ञों के द्वारा नष्ट हो गया है पाप जिनका यथोक यज्ञों के द्वारा जिनका पाप नष्ट हो।, हो गया है उन्हें क्या कहते हैं ये भी यज्ञ है ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञ से नष्ट हुए पापों वाले हैं तो जो देखो जो नियत आहार करके नियत आहार करेगा प्राण का प्राण में होम करेगा प्राणायाम करेगा द्रव्य द्रव्यज्ञ सफो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ जो करेगा तो वो सब क्या है अच्छा और ये गीत आना ये हरी ये क्या था शब्द विषयानंद में इंद्रिया सूर्य अन्य लोग क्या है इंद्रिय रूप अग्नि में शब्दादी विषयों का होम करते हैं तो यहाँ भी अनिवार्य विषयों को देने की बात आई ना इसलिए यहाँ जो है ना नीता आरा से सभी इंद्रियों का नहीं लेना केवल भोजन लेना है तो शब्द विषयानंद में इंद्रिया यही आ गया है ना हाँ अनिवार्य विषयों का यहाँ भी आया है तो वहाँ केवल भोजन ही लेता प्रसंग सभी इंद्रियों के विषय नहीं लेना है एवं यशोकता निर्वर्त इस प्रकार यशोक यज्ञों को संपन्न करके यथोक यज्ञों को संपन्न करके अब देखो सेनातनम ब्रह्म यात्री यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत कुल्य अन्य को खाने वाले देवताओं की आराधना का नाम यज्ञ है यज्ञ करने के बाद जो अन्न शेष बचा रहता है ना उसको अमृत कुल कहा गया है यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत कुल अन्न को खाने वाले मनुष्य सनातनम ब्रह्म यान सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं सनातनम कर सदा रहने वाला सदा होने वाला सदा भवम सदा भवम सदा रहने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं इतना लगाएंगे भाष्य ज्ञ सिस्टम अमृत भुजो यज्ञ नाम सिस्टम यज्ञ सिस्टम सी तत् हो गया mm -hmm. यज्ञ <सथगी>, सिस्टम क्या तद अमृतम क्या यज्ञ शेष शेष बचा हुआ वो अमृत mm -hmm. तो ये क्या हुआ कर्म नारे हो गया यज्ञ सिस्टम अमृतम बन गए ना समाप्त करके यज्ञम से तद अमृतम क्या यज्ञ शिष्टा कर्म नार्य समाप्त हो गया और तद भुज थे से क्या लेना है यज्ञ श्रिष्टातम यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत अन्य को खाते है इसलिए यज्ञ श्रेष्ठा अमृत कुछ कहलाते हैं यज्ञ शेष्ट अमृत शेष बचे हुए अमृत लग्न को खाने वाले या यथोक्तान यज्ञ या यथोक्त यज्ञों को करके यथोक यज्ञों को और उससे शेष बचे हुए समय में उससे शेष बचे हुए समय में है ना मतलब उसके यज्ञ में लगे रहना है जो देव यज्ञ हो या प्राणायाम यज्ञ हो कोई भी यज्ञ हो उसी में लगे रहना उसे में का उसे में, है उसे शेष बचे हुए समय में कालीन का विशेषण उसे शेष बचे हुए समय में यथा विधि का ही अर्थ यहाँ समझ लेना चोरीतम है मतलब विधि के अनुसार या विहित या ऐसा लगा लो अर्थ विधि के अनुसार कहे गए चोरीतम करम विधि के अनुसार कहे गए अमृताख्यम अन्न भुंजते की अमृत नामक अन्न को खाते हैं यज्ञ से हुए समय में विधि के अनुसार कहे गए यथा विधि, विधि विधि के करते के अनुसार अनुसार कहे गए अमृत नामक अन्न को खाते हैं इसलिए यज्ञ शिष्टामृत भुज कहे जाते हैं इस प्रकार यज्ञ शिष्टामृत भुजा यज्ञ से श्रेष्ठ बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं यहां भी करके गच्छन और सनातनम करते चिरंतनम चिरकाल से रहने वाला सजा रहने वाला तो यज्ञ से श्रेष्ठ शेष बचे हुए अन्य को कब खाना है उसे शेष बचे हुए समय में मतलब अधिक समय किसने देना है हाँ ये मतलब है ये नहीं थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया थोड़ा सा सबसे के स्वाध्याय यज्ञ कर लिया फिर खाने पीने में लगे रहे ऐसा है न थोड़ा समय अधिक उसने करना है जो समय शेष बचे उसमें करना है अच्छा तो कहते हैं सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं अब ब्रह्म की प्राप्ति का साधन तो क्या है ज्ञान बताया गया है ए? तो यहाँ अमृतुलन्न को खाने तो ये कैसे तो ध्यान देना जब यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत अमृतुलन्न को खाएगा तो उसका अंताकरण शुद्ध होगा और अन्य भी शुद्ध होना चाहिए आजकल जो मांस मछली की मिलावट सब में चल रही है तेल घी में उससे तो कुछ कल्याण होने वाला नहीं है ना हाँ तो शुद्ध शुद्ध होना चाहिए आजकल सवाल आलसी हो गए हैं सेल अपने अपने सरसों का आदमी मुँह खलीदा निकाल सकते बाजार में जाकर तुम करना नहीं चाहता अब रिफाइन रिफाइन में सब क्या है कि गर्मी की मिलावट होती है तो इससे ना तो देवताओं को नाराजी हो जाएंगे आजकल जैसा भंडारा हो रहा है भोग लगाया जा रहा है देवताओं को क्योंकि होगा शुद्ध चीज़ में को हो हो, हो, को तो उनको मिल नहीं रही देवताओं की शुद्ध चीज हो पवित्र हो देवताओं को अर्पित कर रेखाए तो उससे क्या होगा अंताकरण की शुद्धि होगी अंताकरण की शुद्धि होने से ज्ञान होगा और ज्ञान से स्नातन धर्म की प्राप्ति होगी तो भाष्यकार इसी को बताते हैं शेत मुख यदि यदि यज्ञ करने वाले मुमुक्सु हैं यदि यज्ञ करने वाले मुमुक्षु हैं या ऐसा समझना यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत तुल अन्न को खाने वाले मुमुक् हैं चेत का यदि यदि यज्ञ से शेष से से बचे हुए अमृत तुल अन्न को खाने वाले कौन ने मुमुखु हैं तो काल के अतिक्रमण की अपेक्षा से सनातन धर्म को प्राप्त करते हैं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 यांती इस शब्द के सामर्थ्य से ज्ञात होता है गणित्री करते इसी करते बात या इस शब्द के सामर्थ्य से ज्ञात होती है इससे ज्ञात होती है हाँ ठीक है अच्छा अच्छा वो सनातन धर्म को प्राप्त होते हैं तो आप इसको ऐसा समझ लेना कि यदि जिसको ये शांकर सिद्धांत के अनुसार जिसको यहीं पर ज्ञान हो गया वो तो मुख्य हो गया ना और जो उपासक है यहाँ साक्षात्कार नहीं हो पाया यहाँ ज्ञान नहीं हो पाया तो हिरणगर्भ गर्भ के लोक में जाते हैं और हिरणगर्भ के लोक में जाने पर क्या होता है कि फिर वहाँ कल प्रांत में हिरण जब उपदेश करते हैं तो उस उपदेश से जिसको ज्ञान होता है वो मुक्त हो जाते हैं तो यात्री अर्थ भाष्यकार ने दच्छिंद किया है तो ऐसा कर लेना यद जैसे शेष बच्चे हुए अमृतुल्न को खाने वाले सनातन ब्रह्म के पास जाते हैं सनातन ब्रह्म के पास तो फिर जा करके फिर वहाँ मुक्त होंगे ज्ञान होने पर वैसे दक्षिण यंकी अर्थ गर्थक धातु का ज्ञान भी अर्थ होता है क्या होता है मतलब अच्छा ज्ञान प्राप्ति सभी अर्थ होते हैं यदि अर्थ लेते हैं तो फिर वहां जा करके ज्ञान होने पर मुक्त होंगे कालकाशी समान ठीक है तो यही जिसको हो गया ज्ञान तो यहां भी हो जाएगा फिर तो जाना नहीं पड़ेगा यही वो सनातन धर्म को पा जाएंगे वैसे यात्री कर्त गच्छंती गच्छंती कर तो प्राप्तवंती भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कर सकते हैं सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं अच्छा अब देखेंगे तो ये ब्रह्म में सनातनम कर चिरंतनम लग गया हाँ ये या शब्द के सामर्थ्य से ज्ञात होता है गम्य के एक अर्थ है ज्ञाते अब देखेंगे श्लोक में न अयम लोक अस्थित अय्ञ क्या न अयम लोक अस्सी अयज्ञ से अयज्ञ से अयम लोक न अस्सी अयज्ञ से का है यज्ञ रहित मनुष्य के लिए यज्ञ रहित मनुष्य के लिए या लोक नहीं है यज्ञ रहित मनुष्य के लिए या लोक जो यज्ञ रहित मनुष्य है उसको अगली बार यह लोक मिलेगा क्या मनुष्य बन पाएगा यहाँ नहीं बन पाएगा है ना यज्ञ मनुष्य भी नहीं बन पाएगा जिसका जीवन शुद्ध नहीं होगा आचरण शुद्ध नहीं होगा हाँ ईश्वर आराधना नहीं करेगा प्रणय हम नहीं करेगा तो मनुष्य नहीं बन पाएगा तो वही भगवान कहते हैं अयज्ञ अयम लोकाना अस्ति यज्ञ रहित मनुष्य को या लोक नहीं है कुरुसम को पहले ले लेना संबोधन हे है। कुरुसम हे अर्जुन यज्ञ रहित मनुष्य को या लोक प्राप्त नहीं होता है यज्ञ रहित मनुष्य को या लोक प्राप्त अन्यको अन्य लोक कैसे मिल सकता है ये प्रश्न भी आक्षेप है आक्षेप है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 यह लोग सर्वसाधारण प्राणी को प्राप्त होने वाला या लोक भी नहीं है जिसके लिए तो अय्ञा है ना आगे शब्द का व्याख्यान करते हैं यथोक्त यज्ञों में एक यज्ञ भी जिसके पास नहीं है या यथोक्त यज्ञों को में एक यज्ञ भी जिसका नहीं है अर्थात यथोक्त यज्ञों में जो एक भी यज्ञ को नहीं करता है उसको यही लोक प्राप्त नहीं होगा अयज्ञा का समाज क्या होगा यहाँ यार यो अयज्ञा कर तो फिर यज्ञ भिन्न हो जाएगा यज्ञ भिन्न दूसरा कर्म हो जाएगा यदि आप करेंगे पुरुष या अविद्यमान यज्ञ है यश अपुत्रा भी कर अविद्यमान यज्ञ है हाँ यश किसी पुरुष का बोध हो रहा है ना किसी मनुष्य का बोध हो रहा है नए पुरुष करेंगे तो फिर वो पुरुष मनुष्य का बोध नहीं होगा अच्छा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर देखना भास्करकार ने क्या बताया यथोक्ता नाम यज्ञ नाम एक यज्ञ नास्ती है ये उन्होंने तात्पर्य बता, तात्पर बता दिया है, है। सब तात्पर्य ना ये नात्पर्य हो गया तस्पुता अन्य अन्य का विशिष्ट साधन साध्या उस मनुष्य को विशिष्ट साधन से साध्य या विशिष्ट साधन से प्राप्त होने वाला अन्य लोक कैसे मिल सकता है अच्छा हो गया आगे देखेंगे ब्रह्मणा मुखे विधता इस प्रकार एवं कर्थ यथोक्त जैसे कहे देना यथोक् बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मणा कर यहाँ ब्रह्म शब्द वेद का वाचक है कि वेद के मुख में विस्तृत है मुख में विस्तृत है मतलब वेद के द्वारा प्रतिपादित है बहुत प्रकार के यज्ञा प्रतिपादित है विस्तृत है मतलब वेद के द्वारा प्रतिपादित है ऐसा अब इतना लगाएंगे एवं से क्या लेना है यथोक्ता बहु विदा करते बहु प्रकारा बहुत प्रकार के यज्ञ विचिर्णा विस्तृत हैं या विस्तार से कहे गए ब्रह्मणाकर्थ वेदे का के मुख में प्रतिपादित है मतलब वेद के द्वारा प्रतिपादित है इसका तात्पर्य भाष्यकार बताते हैं किसका विचता ब्रह्मणो मुखे इसका तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार से हम वेद द्वारे मुखे विचता उचे की वेद के द्वारा ज्ञात होने वाले यज्ञ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 देखेंगे श्लोक में कर्म जानु विद्धि तान सरवान एवं कर्म कर्मजान विद्धि तान सरवान तान सर्वान, सर्वान कर्मजान विधि उन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुआ जाना उन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुआ जाना लगाइए कर्म जान कायिक वाचिक मानस कर्मोध्वान क्या कायिक वाचिक और मानस कर्मों से उत्पन्न हुआ जानो कायिक कर्म से मानस वाचिक कर्म से और मानस मानस कर्म से संपन्न हुआ जानो किसको यज्ञ ऐसी यज्ञ में क्या आएगी कुछ मंत्र बोलना पड़ेगा तो क्या हो गया वाचिक कर्म से संपन्न हुआ कुछ हाथ से भी करना पड़ेगा है तो कायिक कर्म से संपन्न हुआ तो मन से भी कुछ भावना करनी पड़ेगी है अच्छा प्राणायाम वगैरह सभी यज्ञ ले लेना जिसने आए है कि कायिक वाचिक और मानस कर्मो ऐसी उत्पन्न हुआ जानो तन सम्मान कर उन सभी यज्ञों को अनात्मज्ञान का अर्थ है वो मतलब आत्मा से जन्म नहीं है लगाइए कि आत्मा से उत्पन्न न होने वाले उन सभी यज्ञों को कायिक वाचिक और मानस कर्मों से उत्पन्न हुआ जाने अनात्म्ञान पद को भाषाकार ने जोड़ा है ने? कि आत्मा से न होने वाले कायिक वाचिक और मानस कर्मों से उत्पन्न हुआ जाने मतलब वो तीन जो कर्मो से उत्पन्न हुए है आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए है क्यों ही आत्मा निर्व्यापारा क्योंकि आत्मा क्रिया रही है क्योंकि आत्मा कैसा है क्रिया रही है व्यापार रही है अतः इसलिए एवं ज्ञातवाशुभा विमो से ऐसा जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा कैसा जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा नहीं ऐसा जानकर मुक्त हो जाएगा एवं ज्ञातवा विमोक्ष ऐसी ऐसा जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा कैसा तो के शब्दों में देखेंगे न मत व्यापारा इन्हें इन्हें कर से ये यज्ञ मत व्यापारा न ये यज्ञ मेरे व्यापार से साध्य नहीं है ये यज्ञ मेरे व्यापार से साध नहीं।, नहीं है मतलब मेरे प्रश्न ऐसी साध्य नहीं है मेरी क्रियाओं ऐसी साध्य नहीं है क्यों अहम निर्व्यापारा ना क्योंकि मैं व्यापार रहित हूँ और उदासीन हूँ निर्व्यापारा करी हूँ और उदासीन हूँ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 तो देखो थोड़ा आ चला यही समय है इत्यादि तो ब्रह्मार, श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन यज्ञ संपादित हम ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शन की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 और पुरुषार्थ रूप फल के मतलब पुरुषार्थ रूप प्रयोजन होता है जिससे सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ये ना अल्टा समाज कर लेना की ज्ञात पुरुषार्थ रूप फल के साधन उन यज्ञों के द्वारा ज्ञात ज्ञात पुरुषार्थ पुर्षा, रूप फल के साधन उन यज्ञों के द्वारा ज्ञान की छुट्टी जाती है उन यज्ञों से द्वारा ज्ञान की ज्ञान के द्वारा यज्ञों की स्थिति करने का मतलब है ज्ञान से किसकी बताना? नहीं, यज्ञ के द्वारा ज्ञान की स्थिति करने का मतलब है यज्ञ से अधिक महिमा किसकी देर सुन्ना हो गया लोगों से धम करो तुम पूर्णमद पूर्णमितोणम्सो